नारायण नारायण आज का विषय है अभिमान की तो होती ही सच्चा यत्न है यदि किसी ने पूछा कि पानी का रंग कौन सा होता है तो क्या कह पाएंगे उसी प्रकार भगवान के बारे में है जिस ढंग से हम उसे देखेंगे वैसा वह हमें दिखाई देगा हमारे भीतर विकार होते हैं अतः वह हमें कुछ अलग सा दिखाई देता है वास्तव में भगवान का असली रूप जानने वाले इन्हें गिने ही होते हैं जिसमें विकार कम होते हैं उसे भगवान का अनुभव अधिक आता है एक ही राम चारों ओर कैसे होगा ऐसा कहना भ्रमम मूलक है सभी अवतार भगवान के ही हैं नारायण बचपन का अवतार है क्योंकि वह सबके पहले का है राम युवावस्था और श्री कृष्ण वृद्धावस्था का अवतार समझें भगवान को जन्म मरण नहीं वह तो सच्चिदानंद आनंद है फिर उसका जन्मदिन क्यों मनाएं ऐसा कुछ लोग पूछते हैं एक मकान में बाहर के लड़के कमरे में उधम मचा रहे थे और शोरगुल कर रहे थे दादाजी घर में हैं यह उन्हें मालूम नहीं था वे घर में हैं यह जताने के लिए खखार गले में नहीं था फिर भी दादाजी जोर से खकारे वह सुनते ही लड़के चुप हो गए उसी प्रकार भगवान का जन्म नहीं होता यह मालूम होते हुए भी वह है यह जताने के लिए उसका जन्मदिन मनाना पड़ता है भगवान है इसका भान होने पर हम विषयों में उधम नहीं करेंगे और उसका संयम से उपभोग करेंगे हम जब तक साकार से प्रेम करते हैं तब तक भगवान भी आकार धारण करने के लिए बाध्य है जो वेदों को संभव नहीं हुआ जिसके विषय में वेदों ने नेति नेति कहा वह परमात्मा स्वरूप संतों ने जाना इसीलिए उन्होंने भगवान को सगुण बनाया इस आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अभी हमें सगुण उपासना की अत्यंत आवश्यकता है मनुष्य के लिए जो अत्यंत हितकारक होता है वह शांतिमय और आनंद स्वरूप होता है सत्य स्वरूप की प्राप्ति के बिना वह मिलता नहीं अतः भगवान की प्राप्ति कर लेनी चाहिए विद्वत्ता से अभिमान उत्पन्न होता है अतः विद्वत्ता और भगवान में निष्ठा एक साथ होना कठिन है अहम भाव की और अभिमान की आहुति देना यही सच्चा यज्ञ है निरहेतुक कर्म करने से सच्ची सात्विकता उत्पन्न होगी और फिर आगे पूर्णाहुति दी जाएगी इस प्रकार सर्वस्व अर्पण करना ही यज्ञ का सच्चा सार है जिसने स्वयं को पहचाना उसने भगवान को पहचाना विकारों के वश में न होना ही मनुष्य का सच्चा मनुष्यत्व है भगवान के अधिष्ठान के बिना पूरी नीति दीन है जिसमें भगवान को नहीं भूलते वही सच्ची बुद्धि और वही सच्चा सद्व्यवहार भगवान का नाम लें धर्म और नीति का आचरण करें प्रेम से रहें और लोगों की सहायता करें इसी को परमार्थ कहते हैं और वह हर आदमी को निष्ठा से करना चाहिए नारायण नारायण